मनस्ता पदा याद कहा गया जब ग्राह्य नहीं रहेगा तो ग्रहण मनस्वे जो मनस्त है उसकी यदि व्यावृत्ति और यदि अभाव हो जाए तभी प्रथम आत्मनो नवबोध हो आत्मा का अवबोध ज्ञान प्रकाश कैसे होगा व्यंजक अभाव अभिव्यंजक नहीं तो अभिव्यक्ति कैसे हो अकल अकल अकल ज्ञानं ज्ञानं बुद्ध्यते इतिहांक अकलपक अकम ज्ञानं भिन्न प्रचप्यतेज निजेनाजु्य अकना रहीत अजम ज्ञान जेय भिन्न प्रच्छे तत्व जो जेय से अभिन्न तो ज्ञान जेया ज्ञान ब्रह्म ब्रह्म ही ज्ञान है ब्रह्म ज्ञेम ब्रह्म ज्ञा यस्य ज्ञानस्य स्वयं तद ब्रह्म जेयम उसका विषय ब्रह्म है वही ब्रह्म ज्ञान है अजम अजन्म आत्म तत्व है नित्यम अजन्मासे नित्य अजय नजम विबध्यत अजयन अजम अजय ब्रह्म से ज्ञान से अजाना जाता है स्वयं प्रकाश वन से अन्य कोई व्यंजक की आवश्यकता नहीं वही स्वयं ही ज्ञान रूप ब्रह्म है स्वयं प्रकाशन से उससे स्वयं जाना जाता है अन्य कारण की आवश्यकता में टीकाने श्लोक व्यावृत्या शंका मा श्लोक के के द्वारा जैसे शंका की निवृत्ति होती है पहले शंका करते हैं भाष्य में यदि असदित द्वैतम तभी कम अजम आत्मतत्व विबुत यदि द्वैता सत्य है मिथ्या है वास्तव नहीं नि तो किस साधन से आत्म तत्व अव जाना जाता है ठीक है मनो मुख्य द्वैत से, से असक्ति व्यंज का भाव नात्मबोध संभव का अभिप्रह भी मिथ्या है मनो से मुख्य हो गया मन मुख्यमंत्री तब द्वैतम मनो मुख्यम मन प्रधान मन ही असत हो गया मिथ्या हो हुग, गया दी नहीं रहा तो का व्यंजक अभा का साधन करण नहीं कर ना आत्मबोध संभव है आत्मन बोध न है ज्ञान संभव नहीं सूत्रिखाते मन सेवा दृष्ट्य मनसे करना है मनसंगी करात और मन का भी असत्य तो, मन भी मिथ्या असत्य तदि मिथ्या है न स्वभूतन ज्ञानन आत्मनबोधसंभव नतिर मन से अपेक्षा उत्तरण व्याक्षेपोन सिद्धांति क्याभूतेन ज्ञान स्वूपूतम ज्ञान स्वरूप ज्ञान सत्य ज्ञानम तरह ज्ञान रूप ब्रह्मस्वी विशेष आत्मनबोधसंभव आत्मकअवबोध प्रकाश अतिरिक्त मनसी नपेक्षा मन अतिरिक्त अपेक्षित नहीं उत्तर उच्यते अकल्पकम इसका अर्थ सर्वकना वर्जित कल्पना रहित अतव अजम कल्पना रहित होने से कोई कल्पना धर्म रहित है अजम है अजम ज्ञान वो ज्ञान मात्रम मात्र रूप ज्ञान है ज्ञ मात्र ज्ञान परमार्थ सत्ता ब्रह्मणाभिन ज्ञाया भिन्न ज्ञान अभिन्न ज्ञ परमार्थ सत्य ब्रह्म उसे अभिन्न ही ज्ञान प्रशिक्षते प्रशिक्षते कहते हैं करता है ब्रह्मविद्रोको कहते हैं टीका में ज्ञा ज्ञान सुतिर्दाहती ज्ञान ज्ञा है इसमें स्तुति बहुत बहुचन उदाह न ही विज्ञान विज्ञान विपरीप विद्यते अभिन विज्ञात विज्ञातर विज्ञाता है ज्ञाता उसके जो सर्वभूत विज्ञाति उसका विपल उपनाश पर नहीं होता है विज्ञाता की जो विज्ञाती है सर्वभूत विज्ञानी विज्ञानता है ज्ञाता उसके जो है सर्वभूत विज्ञान ज्ञान मात्र ज्ञान है उसका नाश नहीं होता है अग्नि उमत उसका स्वभाव जैसे अग्नि उष्ण हमेशा रहता है अग्नि जब तक प्रोश्न है वैसे विज्ञानता का सर्वभूत विज्ञप्ति नित्य है जो घटाकार पटाकार वृत्ति ज्ञान है वो घटा पटाकार वृत्ति अनित्य है जो विज्ञप्ति रूप ज्ञान है सर्वपभूत वो नित्य है विज्ञान मानंद ब्रह्म और ब्रह्म ही विज्ञान रूप सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म इत्यादि श्रुति भे ब्रह्म ज्ञान अभिन्न है प्रज्ञान है प्रज्ञान ब्रह्म ब्रह्म इत्यादिश्रुतिसंग्रहा प्रज्ञा इसक इत्यादिश्रुति आधिप दिया जेया भिन्नमितुक स्फुट ब्रह्म जेय सभी कह व तस्वेषण ब्रह्म का विशेषण जेय भिन्न ये ब्रह्म जेय ब्रह्मजेय बहुदृशमी ब्रह्मेय ये सस् के ब्रह्म तदिद ब्रह्मेय औ अग्निवदिन्न इस औष्ण्य अग्निवद अग्नि और अभिन्न है इसे भिन्न है इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से अभिन्न है एक रूप केवल तो इसे प्रयोग होता है अपना स्वयं प्रकाशन से अन्न साधन के बिना प्रकाशमान से स्वयं प्रकाश इस कार्यता है तस्वेषण आत्मन स्वये अवगतिप्त नाथंतर अपेक्षा दृष्टि स्फोट आत्मा स्वयं अवगतिपे ज्ञान अर्थंतर के अच्छा नहीं प्रकाश करने के लिए इसी इस दृष्टान के द्वारा स्पष्ट करते हैं निम भाष्य आत्मस्वेण अजय न जो ज्ञान उससे अज्ञान अजेन अजम अजय नजम गेम आत्मतत्त्व जेय आत्मतत्व स्वयम विबु्य है नित्य प्रकाश जैसे सविता जेए अवगछतिशस्विता सबता निप्रकाशस्वूप स्वयं ज्ञान ब्रह्म निज्ञाने केसघनवाद तो तो ज्ञाना नित्य विज्ञान एक रे एक विज्ञान स्वरूप ही है, विज्ञान आनंद रूप है अनंत का धन, घन अनुपह अन्य ज्ञानी का पिशाने मोक्ष मन से ज्ञान फल स्वर्गवत न परोक्षम कि प्रत्यक्ष होता है ज्ञान होने पर ज्ञान का फल न परोक्षम स्वर्ग हे परोक्ष अभी यजे तो स्वर्ग काम है वाक्य से याद करता है स्वर्ग उसको प्राप्त होगा वो परोक्ष है अभी जिस समय प्राप्त होता, तो पर होता है उस समय तो सुख प्रत्येक अभी परोक्ष है अभी स्वर्ग क्या उसका फल परोक्ष है तत्तर प्रमाण से उसको ज्ञान होता है स्वर्ग मिलेगा ऐसे ब्रह्म ज्ञान का फल है इसे परोक्ष नहीं किंतु प्रत्यक्ष में जिससे तृप्तिवत भोजन का फल तृप्ति भोजन करते तृप्ति होती प्रत्यक्ष इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का फल मुख्य है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान ज्ञान प्रसंगम का क्ष के प्रत्यक्ष ज्ञान का फल तो इसके लिए प्रसंगम तो तो प्रसंग का करते निर्विकल्पस्य निर्विकल्पस्य निगृहित मनस निर्विकल मन प्रचार सत्ेय सुशक्ति न तत्म निग्रहितस्य निृृत निपस्या मनस प्रचार स तो विज्ञेय निगृहित मन विकमताल विकम मन मनुष्य प्रचार उसका जो प्रचरण प्रचार चरक अत्यर्थ गमन प्राप्ति निष्पत्ति जिस रूप से मन रहता है सत्व विज्ञा वो प्रत्येगात्म स्वरूप ही हो जाता है सत्व विज्ञ विशेषण है योगियों के द्वारा उनका प्रत्यक्ष मन है मनो स्वर में प्रत्येगात्म रूप ही हो जाता है जब निगृहित हो गया विकल्प रहित हो गया तो प्रत्येगात्म रूप अधिष्ठान ही आत्मा है अधिष्ठान रूप ही हो जाता है विकल्प रहित तो जैसे सर्प रज में सर्प भूद माला आदि विकल्प विकल्प के अभाव होने पर तो सर्प आदि रजु रूप ही रूप से रह इस प्रकार कल्पना रहित निर्विकल्प निर्दृहित होने पर मन अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही हो जाता है वही प्रचार प्रत्येक आत्म लोग अवस्थित सब विशेषण ज्ञ य के द्वारा तो शंका करेंगे में तो ऐसा मन शांत हो जाता है रह जाता है ऐसे ही हो होगा मन और क्या जानने क्या है तो उत्तर देते सुशुक्ति अन्न न तत्सम में मान भिन्न है निगृहित मन भिन्न है मन लीन होता है अज्ञानी और जो निगृहित मन है वो तो, तो ब्रह्म रूप ही हो जाता है दोनों का भेद न तत्सम समान नहीं सुशुक्तिकाल मन के साथ समान नहीं समायित मन टीकाने न तत्सविज्ञात सुश्रुत प्रसिद्धवाद ये आशंका है ऐसे मानों को जानने का क्या है तो सुसुत में ऐसे ही होता है प्रसिद्ध है ऐसा संख्या हमसे कहते हैं सुश्रुत अन्यो न तो प्रचार भिन्न है श्लोकाक्षर व्याकर्तम वित्त कृपय श्लोक के शब्द की व्याख्या करने के लिए अतिथि का कथन करते हैं भगवान भाष्य कार आत्मसत्यानुबोधे न संकल्प अकुर्त्य विषयाधावी निरिंधन अग्निवथ प्रशांतम निगृहित निर्धम मनोभवती आत्मा ही सत्य ही उसका अनुबोध आचार्य शास्त्र अपर उसके पश्चात प्रख्यातकार होने से बाह्य विषय कुछ नहीं रहा आत्मा से अपृत सौमिथ्या है तो विषय संकल्प के विषय नहीं होने से संकल्पम अपूर्वत संकल्प नहीं करता है बाह्य विषय अभावी विषय यदि नहीं निरिधन अग्निवत शांत हो जाता मन जैसे अग्नि ईंधन नहीं तो शांत हो जाती है जैसे विषय नहीं होने से संकल्प रहित तो हो जाता तो मन शांत हो जाता है प्रशांत मन निगृहित निरुद्ध होता है मन ये पहले कहा है टीका में त्य से प्रागुक्त अनुबोधन आत्मा सत्य उसका आचार्य शास्त्र उपदेश से ज्ञान शास्त्राचार्य उपदेश से अनुबोधन समय ज्ञान है से विषय से संकल्प से भाव आत्मा से भिन्न को तो बाह्य सदस्य का विषय संकल्प का विषय को संकल्प वो तो नहीं रहा आत्मा से अतिरिक्त इत्या निरालंबन से निरालंबन मन हो गया कोई आलंबन विषय नहीं किस विषय संकल्प होगा तो यदि संकल्प का विषय नहीं रहा आलंबन नहीं रहा प्रचार असंभवित है प्रचार प्रसरण वित्तीय संकल्प कुछ मन में नहीं मन संकल्पम अकल्प नहीं करता हुआ प्रशांत हो, हो, निर्द। हो जाता है अत्यंत प्रकृष्ट शांत निरुद्ध हो जाता है भगवती चंद <coughs> निर्विषय मन शाम्यती दृष्टात माह विषयहित मन शांत हो जाता है इसमें रहित निरींधन अग्निवनरअग्निजी शांत हो जाती है निवृद्ध मनसी मनस्त्यावृत मनस्पंदित देश मुक्त स्मरती जो मन निरुद्ध हो जाता है तसे मनस्व नहीं रहा संकल्प विकल्प ही मनस्तम का धर्मित तो हो गया शुद्ध स्वरूप ब्रह्मस्वरूप मन का स्पंदन है ही मनो दुष्दीत उसका अभाव पहले कहा था उसको स्मरण दिराते हैं एवं च मनस्वियम भाव द्वेता भाव से वृत मन जब अमने भाव हो गया मनस्क प्राप्त कर लिया द्वैत का अभाव पहले एवं वृत्त मनूद्य पाद सह यहाँ तक तो अतिथकुवाद वहाँ अभी श्लोक कितने पाद का निरुद्ध मनस निर्विकीम विवेकवत प्रसारण प्रचार य सचार विशेषण जो तगृहित मनस एष जीत निरुद्ध सेगृहित का निध मेरे भी निर्विकल्प से वर्जिता धीमत कावेक वाले मन का प्रचरण काचार प्रचार काचरण श्लोक प्रचार का तो इसकी व्याख्या प्रचारण यु प्रचार विशेषण विज्ञ विशेषण योग्यषाभान तब विषया जो विषय ही नहीं रहा मन निरुद्ध अपने आप शांत है विषय नहीं तो किस विषय का संकल्प होगा विषय <coughs> नहीं तो संकल्प नहीं होगा निर्विषय हो गया आत्मसत्यासा विवेक शब्दार्थ विवेक अवतः विवेक आत्मसत्यान प्रत्येक आत्म नहीं वो परिवसान प्रचार ये मन का प्रचार क्या है मन कहा जाएगा जो विकल्पना रहित हो गया अधिष्ठान प्रत्यत्म परिवर्तन हो गया तत्वित ये, ये के करके के विशेषण कहा गया ये तीन पद हो गया आगे अन्य चतुर्थ पादे चतुर्थ पादम उत्तर उत्व बता शंका करेंगे क्या प्रचार होगा अच्छा इसमें चतुर्थपृत आशंका चतुर्थप शूति होती है शे ना नर्व प्रत्यव याद सुसूक मनस प्रचारस्ता प्रत्यय भावभी किये मन में प्रत्यय वृत्ति जान सबका तो अभाव होने पर जिस प्रकार सुसुप्तस्थ से मन सूसुत्तिष्ठती सुसुप्तस्थ सुसुक्त अवस्था में स्थित मन का जैसे प्रचार निष्पति परिवर्षण ऐसे होगा सुसुक्त अवस्था में मन अपने कारण रूप लीन हो जाता है मात्र हो जाता है साद्यव निरुद्ध से अभी निरुद्ध मन भी ऐसे हो जाएगा क्योंकि दोनों तो प्रत्यय अभाव अविष्य साथ में कोई प्रत्यय ज्ञान नहीं मन के निरुद्ध होने पर विरुद्ध हो गया कोई प्रत्यय नहीं समान हो गया तो ही जैसे सुचित अवस्था में है अज्ञान रहता है ऐसे ही समाधि काल में होगा किम तत्र विज्ञान क्या जानने का है यहाँ तक आक्षेप होने पर सिद्धांत उत्तर दिया टीका नहीं निरुद्धा भी मनस्व प्रचारित संबंध है निरुद्ध होने पर मन का प्रचार निरुद्ध होने पर इसे होगा सुशित में विशेष प्रत्यय अभाव से निरुद्ध है साफ से विशेष अभाव विशेष प्रत्यय का अभाव विशेष ज्ञान का अभाव सभी भी अभाव है निरुद्ध अवस्था में समाधिकाल में अभाव बराबर होगा विशेष अभाव हेतु में हेतु कार्य हो गया दोनों समान है इसलिए जैसे ऐसा निरुद्ध अवस्था में भी होगा पूर्व पिछड़ी का अभिपरा तत्व प्रचार प्रसिद्ध तो प्रचार यदि प्रसिद्ध हो गया सुसूचित अवस्था में तो, तो क्या विशेष जानने का है योग्यों के द्वारा ऐसा <coughs> शंका अनुपर चतुर्थपादम उत्तर उच्च न बता रही थी उसका उत्तर चतुर्थपादमी सुसुते नम अत्रुच्य टीका निरुद्ध मनसुप्त प्रचार से सुज्ञान न्ञात प्रत्याह निरुद्ध मन निगृहित मन सुसुप्त प्रचार से सुषुप्तपुरुष का जैसे प्रचार मन का प्रचार होता है अज्ञान रूप से रहना कारण रूप से लीन हो जाना ऐसे ही सुज्ञान मन का विुद्ध मन का प्रचार सरल से ज्ञान हो सकता है तत्र तातव्य नास्ती ऐसे पूर्व पश्चिम ने कहा इसका प्रत्याघान करता है यह बात नहीं अन्य युत्तिश्रुति मान्य प्रचार सुस्रुति का मन का प्रचार अन्य क्या है अविद्यामोहतमग्रस्त अंतलन अनेकअन प्रभृति बीजवासनावतो मनुष् प्रसार आने के अविद्यात्मक ही मोह वही तम अज्ञान उससे ग्रस्त होता है मने में माना रहता है अंतर्लीना वो तो कारण में लीन होता है अविद्या रूप हो गया अंतरलीना अनेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज वासना बता मन में अनेक अनर्थ प्रवृत्ति के बीज वासना सब वासना वाते मन वासना वाले मन अंतर सब कुछ है अनेक अनर्थ प्रवृत्ति का बीज है वासना है ऐसे माना रहता है कारण रूप से संस्कार रूप से रहता है आत्मसत्याता से विपृष्ट अविद्यादि अनर्थ प्रवृत्ति बीज से निरुद्ध अन्य है ये अन्य है और ज्ञान होने पर अन्य है आत्मसत्या आत्मसत्य टीका में देखे लोग विद्या अभाव व्यावृत्ति अर्थ मोह विशेषण अविद्या कहने से अविद्या का अर्थ विद्या का अभाव होगा इसकी व्यावृत्ति करने के लिए मोह आत्म के विशेषण दिया मोह अभाव रूपन आगे मोह कहेंगे तो मोह को भी भ्रम को भी मोह शब्द से कहते चित्त ब्रह्म मोह है तो ऐसा अर्थ हो जाएगा अविद्या का अर्थ्रम इसकी व्यावृत्ति करने के लिए तमो विशेषणम तम विशेषण तम कह देने से भ्रम नहीं लेना मोह कहने से विद्या अभाव नहीं लेना अर्थात अच्छा अविद्या अनिर्वचन है अविद्या है तम है उससे ग्रस्त है वो तो मन को ग्रास करता है मन उसमें लीन होता है ऐसे अज्ञान से ग्रस्त होता है मन अंतरलीना अंतरलीना का तो गुप्ता अनेक अन्यला नाम होता वासना हु यन मन में ये लीन है गुप्त होकर के सूक्ष्म रूप से रहते अनेक अनथ फलाना प्रभु बीजेपूता अनर्थ प्रवृत्ति अनथ है फल जिनकी ऐसी अनर्थ फल वाले प्रवृत्तियों के ही बीज प्रवृत्तियों का जिस मायने में ऐसी वासना है शिक्षण विषय तुसुप्त विशेषण है सुसूप से मनस आत्म सत्य से अनुबोध योग व्याख्यात आत्मा सत्य अनुबोध शास्त्राचार्य उपदेश की पश्चात साक्षात्कार स वतास आगे अनुबोध हुताश विपृष्ट अविद्यार्थ प्रवृत्ति आत्मसत्य अनुबोधित हुत से होताश अग्नि होता स्नातित हुता हवन को जो हवन करते अग्नि होताश अग्निऐसे विपृष्ट विशेषण पृष्ठ पुरुष होता है दग्ध हो जाता है हो जाते है आत्मसत्य ज्ञान से किसका होता है अभिद्या प्रवृति बीज से अभिद्यार्थ प्रवृति बीज अनर्थ प्रवृति बीज का का नाश होता है ज्ञान से निरुद्धस्य निरुद्ध नि अन्य अन किस प्रकार प्रशांत सर्व क्लेश राजस स्वतंत्र है प्रचार सर्वक्लेश, सर्वक्लेश नष्ट हो गई प्रचार जैसे मन का प्रचार स्वतंत्र है अब तुम समान नहीं ठीक है न जो आत्मसत्य का अनुभव है कहा गया है सै हूता अग्नि वही अग्नि तेन विपृष्टा दग्ध होद्यादीन अवद अनेकर्थ अनेक अनर्थ बीजा प्रवु, पर्यंत प्रवृत्ति जितेन प्रवृत्ति अनेक अनर्थ के प्राप्त होने तक तो जितने प्रवृत्ति सर्व प्रवृत्ति के बीज ये निरुद्ध से मनस विशेषण प्रशात हो जाता है प्रकर्षण शात सर्वक्शात्मक राजु य ऐसे सब क्लेश नष्ट होगी प्रशांतसर्वक्लेशस मन का स्वतंत्र प्रचार है स्वतंत्र क्या है ब्रह्मस्वरूप अवस्थात्मक ही स्वतंत्र स्वतंत्र प्रधान स्वतंत्र किस क्या अर्थात स्वतंत्र तो ब्रह्मस्वरूप अवस्थान ही स्वतंत्र ब्रह्मस्वरूप अवस्थात्मक ब्रह्मस्वरूपस्थान आत्मा ये ये स्वतंत्र प्रचार है ब्रह्मस्वरूप रहना ही स्वातंत्र यथोच प्रचार से ससप्त प्रचार विसदृश से दुर्ज्ञानत स्थित फलित यह जो प्रचार है ब्रह्मस्वरूप अवस्थान स्वरूपात्मक सुसूप तो प्रचार विसदृश्य सुसुद्ध अवस्था में तो अज्ञान उसे रहता है सबीजय सूक्ष्म रूप से रहते वासनाथ उसे विलक्षण है निरुद्धमन ज्ञान होने पर ये दुर्ज्ञान ऐसे साक्ष नहीं क्योंकि प्रसिद्ध नहीं दुर्ज्ञानत स्थित फलितम निष्पन्न जो कहते भाष्य में तस्माजयुक्त सविज्ञात मित्र को जानना चाहिए। मनस सुत साम प्रचारभेद अस्तुक्त सुसूप्त अवस्था में चित्तमन असमित मन दोनों का प्रचारभेद स्वरूपेद हे ये कहा गया उसमें हेतु माह हे कथन कर लीयते ही सुसुप्ते तगृहीत तं तं न लीयते तं तं तदेव निर्भय ब्रह्म ज्ञानालोकं तं ज्ञानालोक ज्ञानालोकं त्रहोकते लियत ही सुसुप्ते तन तन मन सुसुप्त लिये निगृहित न लिये निगृहित मन न लिये अवस्था में मन लीन होता है कारण रूप से रहता है लय का कारण रूपेण अवस्थान अविदय कारण अविद्या में लीन होकर रहता है अविदय रूप से रहता है निगृहित मन न लिये उसका लय नहीं वो निगृहित हो गया मन आत्मस्वरूप से स्थित हो गया तदेव निर्भय ब्रह्म वही निर्भय ब्रह्म है ज्ञान रूप आलोक प्रकाश संपन्न व्यापक संद, निरंतर समय टीका में सहित मनस्व द्वैतवर्जित स्वरूप कथयत जो समातमन है द्वैतरहित स्वरूप कथयत तदेव निर्भयं ब्रह्म जो समातमन हो गया द्वैतवर्जित कल्पना रहित हो गया मन अधिष्ठान रूप ब्रह्मस्वरूप हो गया तदे निर्भय ब्रह्म पूर्वात तात्पर्य आह श्लोक के पूर्वाधे का तात्पर्य राष्ट्र में माह हेतुमाह अवस्था में निगृहित मन अवस्था में मन दोनों के प्रचार भेद प्रचार है परिभाषा सर, स्वरूप अवस्थान अवस्था में लय है मन का लय अज्ञान अविद्या में अवस्था में मन तो कल्पना रहते होकर के प्रत्येक प्रत्यत्मक स्वरूप में अवस्थान होता प्रत्यय अविद्यास्मिता राग प्रत्यय बीजवासना के साथ समोरूपम मनः समाहितस्य वक्तव्यम् बीज भाव आपदे अशेष कार्यकर्ता मनसुप्त सक्तुप्त मनस मनस प्रचारि लियते संबंध लीयत सुसुप्त आगे कहेंगे तस्मा तस्माुक्त प्रचार उसके साथ अविद्यादि इत्यादि शब्द न अस्मिता राग आदि गृहंत अविद्यास्मिता रागद्वष अभिनवेश पंचक्लेश तो मनस वाषना भी स लय प्रकार कथी वाषनाओं के साथ मन का लय हो जाता है सुचुत अवस्था में कथन करते तमो रूपम तम रूपम अविशेष रूपम बीज भाव आपद्य थे मन आप तम रूपम आपद्य अज्ञान रूप को प्राप्त करता है मन जाड्य रूपम अवस्थान तर भी तुल्यम इत्या विष्वष्टि मन अज्ञान रूप जड़ रूप हो जाता है अन्य अवस्था में जागृत स्वप्न में तो समान है तदरूप इसलिए कहते हैं विष्णुष्टि अविशेष अविशेषम अविशेष रूप विशेष रूप वृत्ति आदि कुछ नहीं जागृत स्वप्न बिसे से, बिसे। एवं पादं पादं व्याख्याय इसकी व्याख्या करके तद विवेक विज्ञान विज्ञानपूर्वक निरुद्धम निगृहित विवेक विज्ञान विज्ञानपूर्वक जब निरुद्ध हो जाता है तो न लिये भी जब भाव ना सजे तम बीज भाव को प्राप्त नहीं करता जित्तह प्रचार से, समाहित समाहित प्रचार प्रचार का है तस्मा प्रचारभेद सुसूप मनस इसलिए पूर्व विभाग विभजन के विभाग का विभजन करके फलितम तस्मा युक्त प्रचारभेदूक तदव निर्भय ब्रह्म तर्भय ब्रह्म ज्ञानाल यदा ग्राह्य ग्राह तदा ग्राहकाजित तरह त्रह्य ग्राहक अविद्यालदर्जित अविद्यात मर जो है ग्राह्य ग्राह का भाव अज्ञान से ही उसे रहित तो हो जाता है मन तदा तो परम जो निरत से अध्यय ब्रह्म तत्समु मन ब्रह्म रूप ही हो जाता है अधिषान रूप मन का जो अध्यस्थ रूपे समाप्त हो गया रज में अध्यस्थ सर्प आदि समाप्त हो गया तो रजु रूप हो जाते हैं मन का संकल्प विकल्प आदि अविद्यात है ग्राह्य ग्राह का भाव समाप्त हो गया तो मन अधिष्ठान रूप ब्रह्म रूप हो गया इतस्तद निर्भय ब्रह्म मन ही निर्भय हो गया ठीक है न मनो ग्राह्यं ग्राहकम इत अविद्यात यत तो मलद्वयम तेनावर्जित यदा तदा तो समाह तो मन जब मलद्वय वर्जित हो जाता है दो मल क्या है ग्राह्यं ग्राहकम ये दो ग्राह्य और ग्राहक रूप मल ये दोनों ही अविद्यात है अविद्यात मलद्वय उसे रहित तो जब हो जाता है तब निर्भय ब्रह्म हो जाता है। मनस ब्रह्म निर्भय कस फल ब्रह्म निर्भय निर्भय फलिता हेतु अथशब्देन सूचित अतः अच्छा शब्द कहा था अत शब्द है कहत तत्सूत इत तद निर्भय टिपणी दिया है इतिगत हेतु आह शब्दना इति के द्वारा जो हेतु कहा गया उसका परामर्श होता है शब्द के द्वारा पूर्व हेतु का अभिमर्श परामर्श उनसे अत्शब नतः भाचना हैत अतः थ करे हेतु दिया टीका में आया अतः शब्द से सूचित है टीका में रहा तेतु ने सूचित अतः शब्द के द्वारा हेतु सूचित है इति इति अतः कर करके का परामर्श हो जाएगा इसलिए तदेव निर्भय ये जो कहा गया है उसको कहते हैं द्वित भय निर्मित से द्वैत ग्रहणे भय का निमित्त वो नहीं रहन से निर्भय हो गया शांतम शांत अभय ब्रह्म शांत अभय अभय ब्रह्म यदशात ब्रह्म अभय तमाण से चेत जब शांत हो जाता मनो तो ब्रह्म अभय रूप हो गया एक कहा गया वो अभय होने में प्रमाणम देते हैं यदि नीभे कुत तरी माया विद्वान ने कुत ब्राह्मण आनंद विद्वान नी आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाले किससे भय नहीं करता ननु नथोक्तम ब्रह्म प्रकाशते नवा वा प्रकाशते ऐसा जो निर्भय ब्रह्म है ज्ञान सड़क वो तो प्रकाशते अथवा अच्छा न प्रकाशते यदि प्रकाशते चेत उपाय अपेक्षायाम अद्वैत व्याघात यदि प्रकाशते किसी उपाय से प्रकाश होगा कार्य से कारण चाहिए प्रकाश से प्रकाश भवती तो किसी उपाय की अपेक्षा करेगा उपाय कोई हो गया तो अद्वैत स्वरूप नहीं था अद्वैत का व्याघात हो जाता है यदि कहे न प्रकाश होते तो फिर पुरुषार्था सिद्धि पुरुषार्थ क्या होगा ऐसे आनंद रूप में ब्रह्म का यदि प्रकाश नहीं होगा तो मुख्य पुरुषार्थ सीधा नहीं होगा ऐसे संक्रमण से कहते हैं तदेव विशेषते जमतिर ज्ञानम आत्मस्वभाचतन्य तदव निर्भय ब्रह्म ज्ञानालोक सामत ज्ञानी आलोक वह ही विशेषते ज्ञति ज्ञालोक ज्ञति ज्ञानम आत्मस्वभाचतन ही ज्ञानी तदे ज्ञान आलोको यानी उका आलोक प्रकाशित स्वस्वरूपचैतने वह ही उसका प्रकाश है आलोक प्रकाश में आलोक प्रकाश प्रकाश ज्ञानम आलोक प्रकाशय ब्रह्म तद ब्रह्म ज्ञान आलोकम ज्ञानी उसका प्रकाश अन्य कुछ नहीं विज्ञान एक अरस घन वि ज्ञान एक अस घन है ज्ञान सद कही अलग ज्ञान ही वही प्रकाशात्मक ये ठीक है नहीं तथ्य ब्रह्मत्व सिद्ध है परिच्छिन व्यवच्छिन्नता ब्रह्म ही ज्ञान रूप आलोक ब्रह्म है ब्रह्म काल का अपरिचिन्न है परिच्छि होगा तो नहीं होगा इसलिए ब्रह्मत्व सिद्धि के लिए परिचिनत्व का व्यवच्छेद करते परिचन्न नहीं परिछन है अपरिछिन्न है तभी ब्रह्म होगा समंतात तो का, था? समंता। समंता था का था सर्वतो समर्वतो व्योमवत नैरंतरे व्यापक न जा वही तो ज्ञान रूप जो ब्रह्म है ज्ञानी जिसका पता से वो व्यापक ही व्योमवत आकाश जैसे नैरंतरे निरंतर कहीं अंदर बाहर आकाश व्यापक व्यापक है कहीं उसका अभावन सर्वव्यापक है उस प्रकार आत्म तत्व के अंदर बाहर वही ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म निर्भय्रह्म का अन्य प्रकार करते हैं। स्वप्ना सर्वज्ञं सर्वज्ञं सकृति विभात नोपचार अजम न जायत अजमे जो आकाश आकाशपति रज्जु सर्पवत घटाकाश तो जिसे महाकाश के प्रति वास्तव नहीं है <coughs> अजन्मात्म तनिद्रम अविद्यमान निद्रा तथा तथिद्रम निद्रा अज्ञान अज्ञान रहित असपनम अविद्यमान स्वप्न ये सपन है भ्रांति ज्ञान अवितरत ज्ञान अजम कह अनिद्रम कहा कर के अग्रहण की निवृत्ति है और अस्वप्न कहा कर के अन्यथा ग्रहण नहीं अन्यथा ग्रहण अग्रहण सपन में अन्यथा ग्रहण होता है जागृत सपन दो वो रहता और अनिद्रम निद्रा अज्ञान अज्ञान रहता अनामकितरहितमवर्जिम सकृत विघात एक प्रकाश हो जाता है तकाश निरंतर प्रकाश है रूपये सर्व्ञ तज्ञ सर्व्ञात ने सर्वचर्वे अचिदे ब्रह्मेल ब्रह्म्यूपान ब्रह्मेदम सप्तम ज्ञान ब्रह्म नोपचार कथन चलन कथन चल उपचार न उसके से कोई ब्रह्म के लिए कोई उपचार अनुष्ठान अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं एक बार प्रकाश हो गया तो उस रोज का अवस्थान हो गया कुछ अभ्यास अनुष्ठान कुछ आवश्यक नहीं केवल ज्ञान ज्ञान हो गया तो हो गया तो, तो पूरा हो गया कथन चरण उपचार उपचार है जैसे चिकित्सा अनुष्ठान अभ्यास कुछ नहीं आवश्यकता न तो तस्म निरुपाधि के ब्रह्म ज्ञाते कर्तव्य शेष संभवती त्या निरुपाधि का ब्रह्म जो ज्ञात हो जाता है कोई शेष कर्तव्य नहीं रहा स्वपाधि के ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होने पर रहता है शेष निरुपाधि के ब्रह्म ज्ञान जाना अहम अस्विन ब्रह्म ज्ञान जाना मुख्य नहीं इसलिए भगवान अर्जुन उपदेश करते स्वपाधि के ब्रह्म ज्ञान होने पर भी निरुपाधि का ज्ञान होना चाहिए मुख्य के लिए निरपार्थी के ब्रह्म ज्ञान होने पर अहम अस्वीम ब्रह्म ज्ञान होता है और कोई कर्तव्य नहीं रहा कृतकृत हो जाता है कृतकृत योगी नैवास्थ्य किंचित कर्तव्य अस्थय न तत्व न ब्रह्मा नृत्य कृतकृत योगे न ब्रह्म हो गया कृतकृत हो गया नैवास्थ्य किंचित कर्तव्य कोई कर्तव्य नहीं अति चय न्य है तो तत्व ज्ञान नहीं नोपचार तो अजत तो उपवादी अज कैसे है जन्म निमित्त तो है अभ्यंतर अजम जन्म का निमित्त तो कारण नहीं कोई कारण उस नहीं सदृत है जन्म नहीं तो, तो अज है किंत जन्मनिमित्त यद अभाव अज तुम उपवाद्य तथा जन्म का निमित्त क्या है जिसके अभाव से अज् ब्रह्म को कहा गया ऐसे संकाहन से कहते वास्तव में अविद्यामित ही जन्म रज सर्भवत अब चा जिसका जन्म होता है अविद्या उसका निमित्त है वास्तवजन्म नहीं अविद्य के अविद्यामित्त ये जन्म न तन्म अविद्यामित्त अविद्यामित्त अविद्या के कारण ही जन्म होता है रज सर्भवत राज्य में सर सर्स की स्थिति उसका कारण है हो गया नहीं अज्ञानी क्यों ना और कोई कारण अज्ञान ही निमित्त है कहा है कुत्तरिता निवृत्ति अजत सिद्धि तत्र तो इस अविद्या के निवृत्ति के अजत सिद्धि होगी तत्र अविद्या आत्मसत्यारुद्धा यत अथ आत अतएव अन आत्म सत्या अनुबधन जब अहम स्रह्म सत्य आत्म का ज्ञान हो गया तो अविद्या निरुद्धा नष्ट होगी इसलिए यत निरुद्धा अकोअम इसलिए जन्म का निमित्त अविद्या होने चाहिए अजन्म है अतयु अनिद्र जब अज्ञान नहीं तो अनिद्र है निद्रावर्जित अज्ञान विवर्जित है निद्रा का ज्ञान अग्रहण अग्रहण रहित ठीक है नियमित अनिवृत्त अजत्व सिद्धेर युक्त अनिद्रतम निमित्त अविद्या की निवृत्ति होगी अजम न सिद्ध होने से निद्रा शब्द न अविद्यात निद्रा शब्द से अविद्या कहते अनिद्रज्ञान रहता रहित रहता अतएव क्या अनिद्र विशेषणानी अजम के आगे अनिद्र के आगे अस्वप्न उसको सिद्ध करने के लिए वास्तव में अविद्यालक्षण अनादिमाया निद्रा सापात प्रबुद्धो आत्मना अविद्या अविद्या लक्षण लक्षण, अनादि अनादि माया माया माया निद्रा एक माया निद्रा अविद्या लक्षण में से अविद्या आत्म को जो अनादि माया, हुई निद्रा है माया रूप निद्रा निद्रा ही स्वापति तो स्वप्न स्वप्न है उससे प्रबुद्ध हो जाता है ज्ञान होने पर अविद्यात्मक जो अनादिमाया ही निद्रा है निद्रा रूप स्वाप से प्रबुद्ध होता है ज्ञान सापात प्रबुद्ध जब आत्म अनुभव होगा तब अव्यूपेण प्रबुद्ध यज्ञ अहम सिंह भ्रम अव्यय रूपेण आत्मना जब हो गया अतो अस्वप्न स्वपन रहित हो गया यज्ञ टीका उत्तर विशेषण दिवनती अस्वप्न के आगे अनामकम अम दो विशेषण है इसका विवरण भाष्य में अप्रबोध कृत ही अश नाम रूप के कारण नाम रूप है प्रबोधाचते रज सर्पवे जो प्रबोध हो गया ज्ञान हो गया अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान के नाम रूप भी रज सर्पवपत विनस्त यहाँ रज के सर्प रज सर्प नष्ट हो जाते तो ज्ञान होने पर रज ज्ञान होने पर ऐसे नाम रूप दोनों नष्ट हो नाम रूप दोनों नष्ट हो गए तो सच्चिदानंद स्वरूप अस्था प्रियना चेत अंशपंचक अस्थि भातिपना अस्थि प्रियना चेत पंचक आद्य ब्रह्म जगद्रूपे नाम जगद्रूपे दोन सामगे तो अस्थि भाई प्रीति सच्चि आनंद ब्रह्मेरा ये नाजीये ब्रह्म रूपये व किसी शब्द से नहीं कहा जाता है किस रूप से निरूपण नहीं होता है न के अनामकम अः अनामकम अनाम रहित रूप रहित कोई इसका धर्म विशेषण नहीं है रूप निरूपण करने के लिए यतो से यथो वाच निवर्तंश्रुते यथो वाचे निवर्तन अनस विषय नहीं विशेषण्तरमा ब्रह्मणों नाम प्रमाण ब्रह्म में नाम नहीं प्रमाण यथो से निवर्तन अनसा च नाम ब्रह्म विशेषण्तरमा कि अनामकम अनामकमरूपक आगे सक्त विभाग ज्ञान्य विच में कहते हैं किं चास्तमें सकृत विभातम एक बार प्रकाश में तो हमेशा प्रकाश होता है सदैव विभाषम सदा भारूपम प्रकाश रहते अग्रहण अन्य ग्रहण आविर्भाव तिरुभावर्जित्वादमें अन्था ग्रहण अग्रहण ही नहीं सरस्वती में अग्रहण अन्यथाग्रहण स्वप्न में ऐसा आत्मस्वरूप में था ही नहीं अनिद्रम अस्वप्न कह दिया अनिद्रम कहकर अग्रहण रहित हुआ अस्वन कहकर अन्यथा ग्रहण वर्जित हो गया जिसमें अग्रहण अन्यथा ग्रहण है, तो है।, तो है तो नहीं, प्रकाश आविर्भाव तिरुभावित आविर्भाव तिरुभाव रूप नहीं सदा भारूप हेतु हमेशा ही प्रकाश रूप क्यों अग्रहण अन्यथा ग्रहण आविर्भाव तिरुभाव रहित हो जीवे ही उपाधिस्ते अहम रूप ग्रहण अनुदय तिरुभाव जीव हे अहं रूपक ग्रहण अनुदय फिर अहं रूपक ग्रहण ज्ञान नहीं हुआ तो उसका तिरुभाव हो गया सीधी गया प्रकट नहीं होता है सरस्वती कारण तिरुभाव हो गया अहं ज्ञान नहीं होता और जब कर्ता हम ऐसे ज्ञान होता है ये अन्यथा ग्रहण आत्मा में करते तो आरभ करता अन्यथा ग्रहण होने पर ग्रहण उदय जागृत स्वप्न में आविर्भाव हो गया तो आविर्भाव सरस्वती अवस्था में ऐसे ज्ञान नहीं होता है तो तिरुभाव हो गया जागृत स्वप्न में अहमकर्ता ज्ञान हुआ तो आविर्भाव हो गया गए तो तदभावात् अग्रहण अन्यथा ग्रहणात्मा में नहीं भावस्वरूपमे सदा ब्रह्म इत हमेशा प्रकाशित है ज्ञान रूप्रह्म सत्याचार्य उपदेशा पूर्व ब्रह्मण अग्रहण तदुपदेशादर्गम तदग्रहणम ये प्रसिद्धे ब्रह्मणेप ग्रहणग्रहणे सात आशंक्या शंकाकर्ता पूरे पशी आचार्य उपदेश के पहले तो, तो, पहले के तो ब्रह्म का ज्ञान है ब्रह्मणी अग्रहणम अस्थित तदुपदेशचार्य उपदेश के पश्चात का ग्रहण तो उपदेशात् अग्रहणम ब्रह्मणी उपदेशातर्धम ग्रहणम तो ब्रह्म अग्रहण और ग्रहण दोनों हो गया ये प्रसिद्ध है ज्ञान पहले नहीं है उपदेश के पश्चात होता है ये प्रसिद्ध है तो ब्राह्मण ग्रहण ग्रहण चाहता ग्रहणम चाहण ग्रहणा ग्रहण दोनों होंगे यह शाहन से कहते वास्तव ग्रहणग्रहणे रात्रिय तमस्विद्यालक्षण सदा प्रभात कारण सदभातन भारूपवाच युक्त सस्व विभाग में ग्रहणग्रहण ही ग्रहणग्रहण ग्रहण ज्ञान अग्रहण अज्ञान रात्रिहानी दिन औ रात्रण तमह अज्ञान स्वरूप सदा अभात कारण प्रकाश नहीं होने के लिए कारण है अविद्यालक्षण तम तमस्त अद्यालक्षण अवद्यालक्षणतम सदा अभत हमेशा प्रकाश नहीं होने के लिए कारण है ग्रहण अग्रहण समस्त अविद्यालक्षण सदा अविद्यालक्षणतम हमेशा प्रकाश नही होने के लिए कारण तदभा तो यहां सवित्रपेक्षया रात्रिहानि न स् ये रात्रिहानि देने का अभिप्राय क्या है रात्रि दिन हम व्यवहार करते हैं सूर्य के लिए कोई रात्रि दिन का कुछ नहीं सूर्य में हमेशा प्रकाशित सूर्य के अपेक्षा रात्रिहानि नात नहीं हम नहीं देखते तो रात्रि कहते सूर्य को उस समय अन्य देखते तो सूर्य में रात्रि कैसे हुई रात्रिहानि सूर्य अपेक्षा नहीं किन्तु उदयास्तमय कल्पना कल्पियती जिनको दिखने लगा सूर्य कब तो सूर्य का उदय हो गया अभी दिन हो गया दिखना बंद हो गया तो सूर्य अस्त हो गया अब रात्रि होगी किन् जब रात्रि कोई कहते उस समय कोई सूर्य उदय देखते सूर्य को देखते सूर्य में उदय अस्तमय कुछ नहीं है लोगों की दृष्टि से उदय में अस्त कल्पना करके रात्रि अहन सूर्य में कल्पना करते इसी प्रकार का ब्रह्म स्वभाव आलोचना करने आलोचना ग्रहण ग्रहण न विद्य ब्रह्म में ग्रहण अग्रहण ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं किन्तु उपाधि द्वारा कल्पियते उपाधि के द्वारा वृत्ति के द्वारा कल्पना करते ग्रहण व अग्रहण तेना ब्रह्म सदा भारूपत्म अविरुद्ध प्रकाश रूप ब्रह्म जैसे सूर्य हमारे हमेशा प्रकाश रूपे दिन अपने दृष्टि के अनुसार हमें कल्पना करते हमेशा प्रकाश रूपे सूर्य जैसे ब्रह्म भी भाप्रकाश रूप है कोई विरुद्ध नहींत निपाधिक ब्रह्म सदा विभातम ऐसी तथ्यम इतिहास सोपाधिक ब्रह्म में उपाधि के कारण कवि प्रकाश अप्रकाश हो है निरुपाधिक निर्गत उपाधि यहाँ जिसमें कोई उपाधि नहीं शुद्ध ब्रह्म भ्रम सदात हमेशा ही प्रकाश रूपे ऐसा मानना चाहिए लक्षण अप्रभातत्व के लिए कारण सदा प्रकाश नहीं होने के लिए कारण क्या है अज्ञान है अप्रभात तो छेद अन्यथा ग्रहण सदा प्रभात सदा अप्रभात अवग्रहण ही रहेगा तो प्रभात्य अर्थ हो जाएगा इसलिए अप्रभात टीका करने का तदभाव तो ब्रह्म दृष्टिया तम संबंध अभाव भाष्य में तदभाव तो जो अविद्यालक्षण तम है अप्रभात होने के कारण उसका अभाव <coughs> तो है तदभाव ब्रह्म दृष्टियातम संबंध अभाव ब्रह्म की दृष्टि है तम अज्ञान स्वभाव है ही नहीं ब्रह्म इसलिए तद नित्य चैतन अभारूपाच ब्रह्म नि प्रकाश रूप प्रकाश रूपच तो युक्त सकृत विभा हमेशा प्रकाश करना सर उक्तमेव हेतु जो कहा गया इसके हेतु बना करके अन्य विशेषण का विषद स्पष्टी करते सर्वज्ञ विशेषण करके सर्वज्ञ का स्पष्टीकरण अतव सर्वंच स्वरूप सर्वे अब ब्रह्म है तो सर्व है सर्वं सर्वंकलित्रम्मा सर्वरूप उसे तो बिना कुछ भी नहीं जितने अध्यक्ष है अधिस्थान सर्वम अध्यस्तम ब्रह्म ही सब सर्व ब्रो ब्रूप विज्ञान बहुत रूप ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ ये अर्थ नहीं की सर्व को जानता है निरुपाधि के में सर्वज्ञ तो नहीं ईश्वर को जो सर्वज्ञ कहते सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को लेकर की शरण। शुद्ध ब्रह्म तज्ञ ब्रह्म ज्ञानी सर्व होता है चेत रूप ज्ञान रूप हो जाता जाना। जाना तो है तो जानता है ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मेण जानता है ब्रह्म से अति कुछ भी नहीं विदुषो निरुद्ध मनसो ब्रह्मस्वरूप निरुद्धमनस निध मनु यस विदुष स विद्वान्द्धमना तर विदुष जिसका मनो निरुद्ध हो गया विद्वान विद्वान्का अवस्थान ब्रह्मस्वरूप अवस्थान ब्रह्मस्वेण अवस्थान स्थिति ब्रह्म रूप से रहना न ए का ये तो विदुषो सध्यादर्तव्यं आचक्ष्य तहन सत्या ज्ञान हो जाने पर भी कुछ करना चाहिए साम कर्तव्यों कुछ सगलों को तो पहले कर्म करना पड़ेगा बिना कर्म ज्ञान से क्या हो जाएगा ज्ञान कर्म समुचे वो तो बहुत दूर ही रखते हैं और कोई कहते प्रसंख्यान आवृत्ति करनी चाहिए ज्ञान हो गया उसके फिर अभ्यास करो कोई कहते ज्ञान हो गया फिर उसकी उपासना करो धरती प्रसन्न जाती कहते उपासना करो आवृत्ति करो इसलिए कुछ कर्तव्य कहते समाधि को भी समाधि अनुसार करते रहो जो कहते तान प्रत्याय उनको निराकरण करते नेह ब्रह्मणि एवं विधे उपचरण उपचार कर्तव्य नोपचार असंत है ना ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप है उसमें कोई उपचरण वो अनुष्ठान समाध्यादि कुछ करने की आवश्यकता नहीं ज्ञान हो गया तो सब तो कुछ हो गया एवं विधत्व क्या है निरुपाधिक का ब्रह्म में कुछ करने का कर नहीं उपचार का तो समाधिया समाध्यादि अनुष्ठान कुछ आवश्यक नहीं निरुपाधिक ब्रह्मणी विदुषो न कर्तव्य से इसी एक अर्थम वैधर्म्य वैधर उदाहरण से आ रहे थे वैधर्म उदाहरण उदाहरण निरुपाधी के ब्रह्म जो निरपाधी के ब्रह्म ब्रह्म है उसका ज्ञान हो जाने पर विदुषो ऐसे ब्रह्म तो हो जाने पर ज्ञान क्या ज्ञानी का न कर्तव्य शेष वस्ती कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा अहमअ्रह्म साक्षात्कार ज्ञान हो गया कुछ करने का नहीं एक अर्थम वैधर्म्य उदाहरण है न उसके विलक्षण उदाहरण देकर सिद्ध करते यथा अन्यषा स्वरूप व्यतिरेकण समाधान आदि उपचार जब ज्ञान आत्मविद नहीं आत्म के ज्ञान नहीं हुआ उनके लिए करना कर्तव्य है जब तक तो ज्ञान नहीं है तब तो तक तो कर्तव्य है अन्यषा मतलब अनात्म ज्ञान जो आत्मज्ञा नहीं आत्मस्वरूप व्यतिरेकण आत्मस्वरूप से अतिरिक्त तो उनका तब आत्मस्वरूपण अवस्थान नहीं हो सकता है ज्ञान जब का नहीं हुआ तो समाधान आदि समाधि यम नियम समाधि अनुष्ठान सब कुछ करना पड़ता है ज्ञान होने के पहले अज्ञानी हो ज्ञानी के लिए ना टीका अन्य शाम का अनात्म विधान जब आत्मज्ञान नहीं है तो समाधि आदि आवश्यक है और ज्ञान होने पर समाधि की आवश्यकता नहीं यह नहीं की बिल्कुल समाधि अज्ञान अवस्था में कुछ करने की आवश्यकता नहीं ऐसा नहीं अस्थावकर गीता में आया अरे मेघ ते बंध समाधि में अनुष्ठ थी यही जो समाधि करते हो तो ज्ञान हो जाने पर जो समाधिया अनुष्ठान का नहीं बंधन है तो ज्ञान हो गया और कुछ करने का नहीं तो कुछ अज्ञान है तो कुछ करने की इच्छा होती तो वस्तुतः उसी अवस्था में जब ज्ञान हो जाता है कुछ करने का नहीं नहीं कि उसको प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञान होने के पहले कुछ करना नहीं ऐसा नहीं अज्ञान अवस्था में सब हुए ज्ञान सत्याचार्य जैसे अंत को शुद्ध होने पर ज्ञान होने पर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं कुछ लोग आग्रह रखते ज्ञान होने पर भी कुछ करना चाहिए समाधि अभ्यास अनुष्ठान कुछ करे ऐसा कहते हैं वस्तु तो ज्ञान क्या है नहीं समझता था जिनको ज्ञान नहीं हुआ वो मानते कि मेरा कुछ कर्तव्य है सामाजिक करना है अनुष्ठान करना है ये अज्ञानी ही मानता है ज्ञानी के लिए ज्ञान से तो देखता है नेह नाना से किंचन ये जगत तीनों काल में है ही नहीं अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ बंधन हुआ ही नहीं अनुष्ठान करने का कुछ है ही नहीं अपने स्वरूप में कुछ होता ही नहीं आनंद स्वरूप कोई उपचार अभी नहीं अविद्यावशा में वह सर्व व्यवहार हो जितने व्यवहार स्व अविद्यावस्था में विद्या दशायां अभिद्या असत्व न को व्यवहार ज्ञान हो जाने पर अविद्या की निवृत्ति होगी अब अविद्या का असत्व अविद्या जब समाप्त हो गया न को व्यवहार कोई व्यवहार नहीं अविद्या तो कुछ करते हुए नहीं भाष्य में कहा कथन चल भाष्य में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वाद ब्रह्म ब्रह्म तो शुद्ध है बुद्ध ज्ञान करते मुक्त स्वभाव है उसको कुछ प्राप्त करने का हेय त्याग करने का ग्रहण करने का कुछ करने का कुछ नहीं नित्य स्वरूप आनंद मुक्त स्वभाव कुछ करने का नहीं कथन जन का न कथन चिपी कर्तव्य संभव हो अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर कोई कर्तव्य संभव ही नहीं किसी भी प्रकार कोई व्यवहार नहीं तो जो कहते व्यवहार यदि नहीं तो भोजन आदि करते हो उपदेश आदि करते उस समय तो बड़े आनंद से बैठ करके भोजन करते तो बाधित अनुभूत्या व्यवहार तो आभा बाधित स उपदेश भीक्षाटन आदि जो व्यवहार है <kling> बाधित से अनुभूति बाधित तो होने पर उसकी अनुभूति बाद हो जाने पर प्लास्टिक के सर्प बनाया रज्जू मोटे रज्जू सर्प है जला दिया और जल जाने पर भी ऐसे रज्जू दिखता है रज्जू जल जाने पर रज्जू जैसे दिखती है सर्प प्लास्टिक का बना हुआ तो बाधित हो जाने पर भी ऐसे दिखता है बच्चे खेलते बाधित से अनुभति अनुभूति होकर के व्यवहार आवास वस्तु तो व्यवहार नहीं व्यवहार वह तो आवास है व्यवहार आवास ऐसे हेतु आवास खेतुगत आवास है हेतु के कुछ स्वरूप कुछ उसमें है कुछ रूपों होने से हेतु जैसे लगता है वास्तु तो का हेतु नहीं सब ऐसे नहीं दुष्ट हेतु के हितु कहते इस प्रकार अज्ञानी दृष्टि से व्यवहार का होता है अज्ञानी दिखता है ब्रह्मज्ञानी अपने को तो शब्द कादात में नहीं दिखता है शरीर से शरीर आदि से सारे प्रपण से है पूर्ण परिपूर्ण व्यापक ब्रह्म अपने को दिखता है जिसमें कोई व्यवहार हो नहीं सकता होता ही नहीं इसलिए ज्ञानी दृष्टि में तो कोई व्यवहार नहीं और अज्ञानी देहादि को देखता है देहादी के व्यवहार को देखने से उसको बताने के लिए ये जो व्यवहार है तो से अनुभूति? व्यवहार वास्तव व्यवहार का आभास नहीं तो व्यवहार नहीं तो उपदेश कैसे होगा व्यवहार आभास ये सिद्धि हो जाएगी बाधित अनुभूति भद्रम करने भी भद्र पशे